कैंसर से 1,500 लोग मरते हैं औसतन और 1200 लोग करीब करीब दमा अस्थमा ट्यूबर क्लोसिस से मरते हैं हृदय घात की बीमारियों से 800 से हज़ार लोग हर दिन मरते हैं तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं कैंसर हार्ट अटैक दमा अस्थमा ट्यूबर क्लोसिस उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। इसका एक रहस्य है रहस्य इसका यह है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता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 और आपको सुनकर दुख होगा उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए गए गए दुनिया और पता नहीं कितने कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो विकलांग बीमारी आने से 6000 लोग मरे बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया फैलाया सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में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 वैक्सीन कितने ख़तरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाज़ा आप लगाइए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 और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का तो टेमी फ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ों रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत आतंक और डर बिठाया जा रहा और मैं इसी संदर्भ सरकार ने डब्लू करार किया है उसमें ये कंडीशन है कि जो कुछ भी भारत में उत्पन्न होता है वो प्रदेश से खरीदी थी कि विदेशी चिकन लाए हैं तो बिकेगा कैसे तो इन्होंने एक खबर बनाई कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में वर्ल्ड फ्लू फैल गया अब नंदुरबार जिला ऐसा दूर है कोई जाके देख भी नहीं सकता उसको हाँ कोई नहीं जा सकता क्योंकि रेल जाती नहीं है और दूर इंटीरियर जंगल में है तो फैल गया अब वो एक अखबार में छतु फिर दो में छत फिर दस में फिर सब जगह धड़भर क्या हुआ महाराष्ट्र सरकार ने जीओ निकाला सब मुर्गियों को मार डालो सब मुर्गों को मार डालो तो मुर्गे मुर्गी काट डाले इन्होंने दस करोड़ हाँ फिर गुजरात में हुआ फिर जब ये मुर्गियां कट गई तो देश में चिकन और मटन की कमी आई तो प्रदेश से खरीदो अब मुर्गे मुर्गियां तो गैस करार को साइन करके परदेश से मुर्गे मुर्गी इन्होंने खरीदे और जब वो परदेश के मुर्गे मुर्गी आ गए और उनका मास बिक गया तो अब बर्ड फ्लू भी खत्म हो गया अब कहीं अखबार में कोई खबर नहीं है और बेचारे किसान सब मर गए जिन्होंने अपनी मुर्गे मुर्गियों को मार डाला सरकार ने कहा था कि सबको दो दो रुपए मिलेगा मुर्गी मार दो अपनी और हमको बताओ कितनी मारी तो मार डाली अब वो 50 रुपए भी नहीं दे रहे किसी को 40 रुपए दे रहे किसी को मिल, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा तो उस समय भी मैंने कहा था कि किसी को भी अगर बीमारी है आप मेरे पास लाओ बर्ड फ्लू क्योंकि मैंने आरोग्य मंत्री तक इसकी तपाशी किया था कि मुझे केस बताओ कहां कहाँ है किस किस गांव में है मैं जाके इलाज करूंगा तो उनका केस एक भी नहीं है हमारे पास तो मैंने कहा इतना बड़ा तमाशा क्यों किया हुआ है तो उन्होंने कहा शक्तिता है तो शक्तिता तो मैंने कहा ये भी है कि अभी धरती कम फटेगी और हमसे नीचे डूब जाएंगे शक्यता तो ये है ये छत टूट पड़ेगी हमसे मर जाएंगे है कि नहीं शक्यता शक्यता का तो कुछ पक्का आधार नहीं रहता तो मंत्री कहता है शक्यता है इसलिए दस कोटी को मार डाला बाद में कहानी समझ में आई कि परदेशी चिकन खरीदने का था इसके लिए भारतीय मुर्गे मुर्गी मारे ताकि मार्केट में डिमांड खड़ी हो सबको डर हो जाए कि भारतीय मुर्गी खाओ तो बर्ड फ्लू होगा तो विदेशी खाओ ये धंधा है खाओ कितना भी खाओ उबाल उबाल के खाओ और जो असेंबली है ना इसमें बैठने वाले आमदारों ने खा खा के दिखाया देखो हम खा रहे हैं तुम भी खाओ शरद पवार ने दिखाया कि मैं खा रहा हूं तुम भी खाओ बैठकर देखो ऐसा है ऐसा है ये मैं आपको बताता हूं इसलिए कि आपके तो दिमाग में थोड़ी सफाई रहे समाज को थोड़े दिन के बाद आप बताओ तो अपने आप समझ में आएगा जब ये बर्ड फ्लू का हुआ ना अब समझ में आ रहा है सबको जिनकी मुर्गियां कटी है वो सब कह रहे हैं कि धोखा हो गया हमारे साथ तो कई बार क्या होता है कि समाज को असली सत्य स्वीकार करने में बहुत समय लगता है क्योंकि झूठ सुनते सुनते आदत पड़ गई है और वो क्या मानते हैं कि जो अखबार में छप गया वो सत्य तो है लेकिन उनको ये माही नहीं है कि अखबार में पैसा देकर बहुत कुछ छपवाया जाता है आप कभी भी अखबार पढ़ना उसमें अगर कोई ऐसी बातें है हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ समझना ये बोगस है पूरा क्योंकि वो पैसा लेके बातें छाती है हां हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये सब बोगस बातें होती है क्योंकि है ही नहीं उनके पास कोई नाम बताएंगे क्या अगर वो नाम बताएं तो मैं जाके पकड़ सकता हूं भाई तुम्हारे नाम से ये क्षति बताओ कहां सब अखबार वाले बेवस करने के लिए एक वाक्य डाल देते हैं हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ है अब वो विश्वस्त सूत्र क्या है किसी को माइित नहीं और इसमें क्या होता है उन पे मुकदमा भी नहीं चल सकता क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जहां विश्वस्त सूत्र शब्द है समझ में वो शब्द हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जवा तो उस केस नहीं चल सकता क्योंकि कानून में लिखा हुआ है और ये पब्लिक को उनमें बनाते रहते हैं